कहा होगा करना प्रारंभ किया और आप रहे मेरी आपके बने यहाँ भगवान राम भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों उसकी जगह की रक्षा करने के लिए एक किनारे अलग से और सुन मारिश में आस पास के जो लोग थे उन्होंने मारिश को बता दिया जाकर वहां से तो यज्ञ सुन हो गयी मारिश भी दौड़ पड़ा वहां से सुबह भी दौड़ पड़ा और उसके बाद सब सेनाजी के करके दौड़ पड़े ये सब आय सहायक रहा द्रोही था उनसे फिर बाहर वाला था यज्ञ नहीं उन्हें देना चाहते सेना जी करके आ गया और यज्ञ दिन भर राम बांध पे मारा पहले मारी सामने पड़ गया तो भगवान ने बारी को बाढ़ मारा लेकिन उसने नोक नहीं वाला ही बाढ़ मार दिया तो नहीं उसको शरीर में लेकिन वो बाघ ने मारीच को उठाया और मार मार दे करके बारीच को दे करके भागा तो बस बारिश करा जा रहा था आसमान बाँ उसको पीछे चक्का जा रहा था और फिर क्या हुआ सत्योजन का सागर पारा सौ योजन दो चला जहाँ समुद्र था वहाँ पर चला गया, और समुद्र के पास एक टाटू था वहाँ ये कहा था बम्बई के पास जहाँ कहा बिहार की तरफ से भी उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार की तरफ से वहाँ से भगवान ने महाराज को मार और वो माँ से तो भरवा भगव चला गया मालिक के साथ में और वहाँ जाकर <laughs> so, <laughs> तो मरा लेकिन मारीकर जब दूर फेंक लिया तो मारिय जब चला गया तो घोड़ा तो ही रहा था गिरा जा करोश हो गया जब घोष आया तो उसे देखा के तो बांध मैंने यहाँ को तो निकाल तो लिया अब कहा आ पता लगाया कि है, क्या है, तो माना हुआ कि जहाँ से हम आए हैं वहां से ये नहीं। अब मारीस रहने लगा वहीं वही एक अपना आश्रम बनाया देखो उसकी बुद्धि बदल गई मारीस की बुद्धि बदल गई इतनी सजा वो जो है वो अब उसके आश्रम बना लिया और भगवान का वही प्रत करने लगा पूजन करने लगा उपासना करने अब इसी स्थान इस पर फिर रावण आया था आगे को देखे के लिए काट आएगा सीतारण के लिए तब वो बारिश के पास रावण आता है और मारिश को ले जाता है जो सोने का ग्रह हैं तो उसके पहले बारिश के बराबर नीचे बारिश की होती तो वहाँ बारिश फिर बताएगा रावण को तो देखो वहां जब इस प्रकार से महा महाराज में आ गए उनकी शक्की है मान्य भगवान राम ने बारिश को एक प्रकार से रावण के लिए दूत बनने के लिए या मध्यस्थ बनने के लिए उसको सजो रखा है? मारा नहीं लेकिन अपनी शक्ति भी उसको जना दी अब तो मारी शक्ति को याद किए हुए वहां बैठा रावण आता है तब तो मारी तो को बता देता है कि इतने शक्तिवान है तुम तो किनसे बैठ करने चले इसलिए एक प्रकार की व्यवस्था भगवान भगवान ने तो मारित को इसलिए बचा रखा था जिससे कि मारित तो रावण को शिक्षा दे और रावण भी सही रास्ते पर आ जाए किताबी मारीस को नहीं मारा तो कुछ जानने की तो आप कह सकते हो कृपा लेकिन मारीस के ऊपर की कृपा भगवान ने रावण के लिए की मारीस रावण को समझा देगा तो रावण की सदबुद्धि आ जाएगी और वो अपना इस प्रकार की लीला जो लोगों को दक्ष देता है दुख दिया करता है वो उसका समाप्त हो जाएगा लेकिन भगवान ने तो अपनी तरफ लेकिन मारीस के कहने पर भी रावण नहीं माना दूसरी बात करो तो विष्णे मारा सत्योजन का सागर पारा और पापर स्वभाव और स्वभाव को मारा तो अग्निण से मार दिया उसको एक बार छोड़ा तो स्वभाव जल करके लक्ष्मी हो गया अभी जो साधारा इस प्रकार से ये दो तमाम सेना लेकर लोग आए थे सैकड़ों हजार लोग थे तो उन सबको फिर ग्रहण है लक्ष्मण जी ने उन सबको मार दिया अब ये भी लिखना है की स्वभाव है मारीच है स्वभाव है ये भी वृत्तियाँ हैल्पनिक प्रति क्रोध की वृत्ति नहीं है स्वभाव भी उसी प्रकार है, मारीच भी है ये भी अन्या लोभ की वृत्ति क्रोध की वृत्ति काम की वृत्ति इस प्रकार के अनेक वृत्तियाँ जो है वो वृत्तियां हैं और फिर इन वृत्तियों की अवान्तर वृत्तियाँ छोटे-छोटे जैसे क्रोधी कोई व्यक्ति हो तो क्रोध के साथ में फिर क्रोध के साथ में पैरभाव आ जाता है चर्चना भी आ जाता है खतरा भी हो जाता है आखे दिखाने लगता है मुंह फेर लेता है तरह तरह की जो पत्तिया है ये सब ये क्रोध की ही अवान्तर रूप हैं और ये सब मानो क्रोध रूपी सेनापति सेना है सब जिसमें क्रोध में जितने की ये हैं, है। देख जो से धोने दो लगता है चिल्लाने लगता है शरीर काटने लगता है ये सब जितने भी लक्षण है ये सब क्रोध के सहायक लक्षण क्रोध के सब सैनिक है तो तो लक्ष्मण जी ने माना जिसने सेना है, उसको लक्ष्मण जी ही पर्याप्त तो है वह सब भगवान की कृपा से नष्ट होती है भगवान ही को मारते हैं तो समाप्त होते हैं लेकिन किस प्रकार के जैसे व्यक्ति को कितना क्रोधा करे की चिल्लाए जो क्रोध करे जैसे क्रोध दिखाई देते हैं जो गाड़ी देना है क्रोध करना है इस प्रकार से कर लेकिन अगर हम कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का उपहास भी करता है तो वो भी एक प्रकार की क्रोध बचती है अगर कोई व्यक्ति पहनने पर न बोले तो आपके समाप्त ठीक है ये भी क्रोध ही श्रोध के महान रूप है तो सब है? ये सब क्रोध के रूप जाइए कैसे समाप्त है कैसे लक्ष्मण जी ऐसे ही सबको जो सैनिक साधारण सैनिक है वो सब निर्देव और आप देव आप सब भगवान की स्तुति करने लगे, शुद्ध कर बड़ी शक्तिशाली में बड़े तुम्हारे गए लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारा काम हो गया हम चले देखो फिलहाल इस प्रकार के सबसे को विश्वास करना चाहे हमारा काम हो गया जाओ तब तक भगवान ये नहीं कहेंगे तुम्हारा काम हो गया इन ये अपनी भारतीय संस्कृति के जो है ये सब जो बातें हैं ये सात कहोगे तभी पता चलेगी नहीं तो समाज में व्यवहार बहुत विकृत हो गया अपनी भारतीय संस्कृत का कुछ छेदन नहीं हो गया थोड़ी बहुत समाज और भगवान दाम विश्वाजी से ये नहीं कह सकते है वो जब स्वयं विश्वास बोलेंगे तब अपने आप कहेंगे की हाँ तुम जा सकते हो यह चलो हम तुमको भेजा जब लोग कुछ कहेंगे वही हो इसलिए परीक्षा करते हैं उनके लिए इसलिए वो चाहते भी नहीं उनके बड़े प्रिय लगते रहते हैं तो भगवान आप भी उनके साथ वही रहते हैं भगत हेतु बहुत आप कहे विप्रत जैसे विप्रो ज्यादा कहते हैं भगत हेतु अब विप्र लोग कहाँ पे आश्रम में तो कथा पुराण होते रहते हैं तो भगवान भी आश्रम में रहते हैं तो जब कथा पुराण होती है तो सब लोग भगवान रात को भी सुनाते हैं हाँ लक्ष्मण जी को भी सुनाते हैं लक्ष्मण भगवान रात बैठ कर के सुनते थे अब ये क्या कहते हैं कि भगत हे तुम कथा पुराना ये सब कथा पुराण भगवान ने सुनी लेकिन कहे विप्र जिप्र भी जाना यद्यप भगवान जानते है और भगवान जानते तो भी, तो भी, तो तो भी तो तो सुने अब ये जो लोग ये कहते हैं अरे ये तो वही कथा बहुत बार सुन चुके हैं इसके माने जो है वो कथा का मर्म नहीं सुनते कथा तो ये एक बार सुनने के लिए कथा नहीं है आती कथा एक बार सुनती जाती ये तो कथा इसलिए है कि बार बार सुनो बार बार सुनो तब तक सुनो जब तक की अपने चित्त शुद्ध न हो जाए परमात्मा के दर्शन हो जाए भक्ति न हो जाए ज्ञान हो जाए मुक्ति न हो जाए तब तक सुनते ही रहो ये कोई इतिहास की कथा छोड़ी है जो तो हमने अकबर भी की कथा सुन ली और हमने अशोक महाराज सम्राथ की कथा सुन ली है और जान के डाल ये तो कथा नहीं है ये तो साधना है इसको बाहर बार सुनते रहो निरंतर और समाज में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जो लोग कथा जानते है वो सुनाते रहे जो नहीं जानते वो सुनते रहे और सुनते सुनते फिर इस प्रकार के बने की वो भी कथा सुनाने लगे और ये कथा अध्यात्म कथा है ये जीवन में परिवार परिवार में समाज में सब जगह निरंतर चलती ही रहे आवश्यकता इस बात इसलिए कहे यज्ञ प्रभु जाने सागर कहा बुझाई धनुषा मनि अब इसी के बीच में तब तक जो है धनुष करते होने जा रही सब्झा करके विस्तार ने जो बताया देखो हमको पता चला है कि जनकपुरी में राजा जहाँ एक धर्म का आयोजन कर रहे हैं उसमें सीता जी का स्वयं होगा और अनेक तो तो देशों के आधा लोग वहाँ से आ रहे हैं और वे सब लोग जो वहाँ इकट्ठे होंगे एक बार होने तो जाना वहाँ नजर कुछ सजाया जा रहा है इस प्रकार की व्यवस्था रही है और वहाँ से हमको भी बुलाया गया है तो हमको भी वहां जाना चाहिए और हमारे साथ जब ये विश्वास भगवान राम को बताई तो धन चंद्र संग्रह को लगा कहने विश्वास उनके साथ चल एक बात और जो कहना चाहते हैं वो ये है की भगवान राम वही सब कुछ करते हैं जो विश्वामित्र कहते हैं उनकी आज्ञा का निर्तन पालन करते हैं तालका अगर भगवान राम ने मारा तो कुछ लोग इस प्रकार की आशंका करते हैं कि तालका एक मान स्त्री थी वो कथा के रूप में देखते है स्त्री थी और भगवान राम ने तालका को मारा एक महिला के ऊपर उसको बाढ़ मारा ये भारतीय संस्कृति के वृद्धवाद है स्त्री अवध्य है उसको भगवान राम ने मारा इसके माने उन्होंने सबसे पहला जो अपना पुरुषार्थ दिखाया वो एक स्त्री ऊपर दिखाया और वो भी अपराध था तो भगवान ने सबसे पहले फाद कर्म किया समाधान क्या है बात ये है कि ये तो की हो सकता था जैसा कहते हैं एक दृष्ट ऐसी ऐसा है लेकिन विश्वामित्र ये सारा जो है ये है, अगर कोई दोष भगवान राम के ऊपर है तो उस दोष का परिहार उस समय हो जाता है जब हम देखते हैं की विश्वामित्र के उन्होंने तो भगवान राम ने तो विश्वामित्र के आदेश का पालन किया ने कहा मारो करो भगवान भगवान राम को पाप सोचने का समय विश्वामित्र का होगा अगर तालका को मरवा दिया विश्वामित्र ने तो ये विश्वामित्र को पाप लगेगा भगवान राम इसलिए यदि आज्ञा का कारण कोई व्यक्ति करता है चाहे माता पिता हो चाहे ऋषि हो चाहे गुरु उनकी आज्ञा का पालन पालन करते रहते हैं, तो उस तो, कार कार उसे तो, है, तो उसे व्यक्ति को का उसके आज्ञा मिलता है, लेकिन आज्ञा पालन करने के कारण अगर वो बच जाता है जैसे कि कहीं कोई तो व्यक्ति किसी से कहेगी ऐसा कर कोई गलती हो गई तो, तो ये गलती हो गई उन्होंने कहा था क्या करें उन्होंने कहा गलती खत्म होगी दूसरे काम अच्छा हो जाए, तो अच्छा काम कर दिया तो अच्छी बात है सबसे दिलदुष्ट की बात है इसलिए अपने काम के सुधार में अपने व्यवहार कार्य में चतुता इसी बात में है की आज्ञा पालन से ही जो आ आज्ञा हो उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए अब यहाँ जनकपुरी में जाने की बात हुई तो कुछ लोग भी कहते हैं कि जनकपुरी में जब महाराज दशक को निमंत्रण नहीं आया और जब इनको लक्ष्मण जी तो को और कोई सूचना इनको नहीं दी गई तो ये कैसे पहुंच रहे हैं कैसे पहुंच गए पहली बार तो विश्वाश्वर जी ने कहा चलना चाहिए तो कहने से चले गए तो अपने मन से थोड़ी चले गए से चले गए विश्वामी नहीं कहा सागर कहा समझाकर कहा, के जनकपुरी में एक तरह से देखना चाहता और तो व्यक्ति जो चाहे सवार और जो चाहे तो ट्राई करे धन दुखा तो उसमें कोई निमंत्रण की आवश्यकता एक जैसे अखबार में छाप दिया गया ऐसे करके एक सूचना निकाल दी गे विश्व भर में सब जगह सूचना होगी जिसको जाना सारे देश-देश नहीं, जिसको जाना जगह ने, ने भी सुना क्यों होने जा रहा है और ये गये भी लेकिन रावण ने बारा सोन ने धनुष उठाने की कोशिश कभी बाकी सब लोग पहुंचे उन्होंने तभी तो तो जो है था पिछले के साथ चल बस उसके बाद रास्ते कि बनी चले जा रहे हैं तो वहाँ पर एक आश्रम अयोध्या का आश्रम गौतम थे उनकी पत्नी अयोध्या थी तो उसके तरफ से निकले तो वहाँ गौत के आसन थे गौतम थे नहीं गौतम थे हुई से निकले, में अब अहिद्यासाश्र कोई देखी तो भगवान ने पूछा उनसे कहा कि ये सब आश्रम इतना सुंदर आश्रम ये कैसे उजड़ गया क्या गया तो सारा दुश्मा सब कथा सुनाई ये आश्रम था और इसमें ये जो जी ने साथ दे दिया था तो वो पत्थर हो गए पत्थर खड़ी हुई है सकल कथा कभी सुनाई गौतम न उतल गए ये गौतम की पत्नी जो है अहिल्या वो सात के बस होकर उतल गए थे पत्थर का सही धान किए हुए घर भीड़ यहाँ पर पड़ी हुई है और घर भीड़ के मैंने धैल धान करके प्रतीक्षा कर मुनि ने बाद में आशीर्वाद भी दे दिया अह्या को कि जब भगवान आएंगे और अपना चरण स्पष्ट उनको करेंगे तब तुम फिर मानवी सबसे प्रतीक्षा कर रहे आपके बच्चे आओगे आपके चरण कमर से खुल उसको प्राप्त होगी तो कृपा करेंगे अब उसके ऊपर कृपा कर दो अहिया भी रही है एक वैसे तो लौकिक जैसे एक अपराध है, अहिल्या एक ऋषि पत्नी है और भगवान का उसके सिर के ऊपर अपना चरण ये कहा भगवान ब्रह्मण जो कहा एक ऋषि की पत्नी के सिर के ऊपर चरण लगावे काम है लेकिन अब उसका जो उद्धार होता है अहिल्या का और आध्यात्मिक जैसे देखे तो उसका जो, जो, जो, जो, जो कोई दोष दिखाई देते हैं देखें तो दो सब समाप्त हो जाते हैं उनमें कोई दोष नहीं रह जाता अहिल्या उसकी बुद्धि में जड़ तो जाता है जड़ बुद्धि लौकिक बुद्धि हो जाती है उस बुद्धि में फिर आध्यात्मिक चेता नहीं रह जाती कोई भक्ति ज्ञान ये सब सीखे और बुद्धि में उससे आ रहे हैं तो जड़ बुद्धि में नहीं आता लेकिन यदि कोई व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करे परमात्मा का स्मरण करे तो परमात्मा के स्मरण करने से बुद्धि में परमात्मा का संस्कर्श होता है गीता में भगवान कहते हैं कि जहाँ बुद्धि का परमात्मा से संस्पर्श हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होता है तो परमात्मा इतना तेजस्वी शक्तिशाली तत्व चुंबक जैसा है कि बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालता है उसको भी मैगनेटाइज कर देता है उसमें भी बुद्धि में शक्ति आ जाती है तो परमात्मा की कृपा से बुद्धि में जल बुद्धि में भी चेतना आ जाती ये है ये उपासना का रहस्य है इसलिए व्यक्ति को परमात्मा का स्मरण करना चाहिए ध्यान करना चाहिए, हमारी बुद्धि की जो कमजोरी है जो जिसमें कि हम आज ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते जिसमें कि हमें सदगुण बुद्धि में नहीं आ पाते ये बुद्धि की जो कमजोरी है वो सब परमात्मा के संस्पर्श ऐसी दूर होती है परमात्मा को रोज रोज नियम पूर्व में चिंतन करें भगवान जब आएंगे तो उनके तो कर्ण के स्पर्श से बुद्धि सफल हो जाएगी और उस बुद्धि में आप ज्ञान करनात्मक ज्ञान सब लगेगा इस दो सदस्य